नमस्कार आप संदे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास हमारे विद्यार्थी मित्रों का और हम लोग करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड पे बात करते हैं और हर ट्रेड पे हम लोग पूरी तरह से आपको गाइडलाइन करने की कोशिश करते हैं और एक्सपर्ट से बातें कराते हैं ताकि आपको उस फील्ड के बारे में उस ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए करियर इन एंटरप्रोनरशिप पे बात करने के लिए हमारे साथ तन्मय महापत्रा जी हैं जो भुवनेश्वर उड़ीसा से पधारे हुए हैं और वर्तमान में वो जापान से विशेष अपने कार्य के लिए गए हुए हैं और वहाँ से कंपनी के साथ कोलाब्रेशन है और काम करते हुए आना जाना करते हैं तो आप सभी की तरफ से तन्मय महापत्रा का बहुत बहुत स्वागत है And good evening my name is Tanmay Mahapatra i am uh, from bhubneshwar odisha currently staying at kyoto japan uh, i consider myself a young entrepreneur but it's been close to 10 years but still uh, uh, i am uh, uh, trying to create a company trying to create an organizations with uh, three of my other friends uh, currently we have an organization at bhubneshwar and another collaboration company at kyoto japan दोनों जगह पे हम काम करते हैं और ऑनलाइन हम 80 कंट्री से मोर देन 80 कंट्रीज आर गिविंग सर्विसेज फ्रॉम भुवनेश्वर सो वी हेल्प रिसर्चर साइंटिस्ट डॉक्टर्स टू पब्लिश पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स फार्मास्यूटिकल कंपनी टू ब्रिंग दियर प्रोडक्ट सर्विसेज टू मार्केट्स एंड पोस्ट मार्केट सर्विसेस सो इट इज एज कंपनी डील्स विद एक्सपर्ट्स एक्सपर्टीज And intellectual people, and mostly scientists, researchers, and uh, my background was software engineer. I was a software engineer for six, five six years. Then I quit. And then we started a company in two thousand nine. So it's close to ten years, and uh, we're still working, still growing. And uh, I want more and more students and people, youngsters, to join. entrepreneurship start their own company and give service jobs to more and more young people, people. <laughs> so that that, that that's a interesting thing but i think uh, it's it's difficult not difficult uh, not impossible but a uh, stuff uh, but uh, i think if you try you can do it so uh -huh. yeah <laughs> तन्मय महापत्रा जी बात ये अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप जो है अपना काम करते हुए फिर आप एंटरप्रनरशिप में चले गए और वहाँ अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को जो है जॉब्स देने का भी काम हो रहा है आपके द्वारा और आप सभी देश विदेश में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो उनके पेपर्स रिसर्च के जो पेपर्स होते हैं उसे कैसे पब्लिश करना है उसके लिए हेल्प करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में उसको कैसे पॉपुलैरिटी मिले ये भी बातें आप उनको बताते हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे बात करना शुरू करते हैं हम लोग जब बिज़नेस के बारे में या खुद का कुछ शुरू करने के बारे में तो कई मुश्किलें हमारे बीच में आ जाती हैं कई यूथ जो है पढ़ाई करने के बाद ये नहीं सोचते कि हमें एंटरप्रनरशिप बनना है या बिज़नेस बनना है लेकिन वो लोग सोचते हैं कि कोई नौकरी अच्छी मिल जाए तो ठीक है क्योंकि बिजनेस की बात आती है तो कई बार उनको फाइनेंस की बात आती है या कुछ और बातें आती हैं उनके दिमाग में तो मैं चाहूँगा कि आज के शो में करियर इन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये है क्या इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कीजिए हमारी युवा साथियों के आप बोले कि एंट्रप्रेनरशिप के लिए बिजनेस के लिए पैसा चाहिए मनी चाहिए बट आई बिलीव तुमको पहले आइडिया चाहिए पैसा <laughs> तो आ जाता है एंड वो तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा बट एक साहस चाहिए कि हमें कर सकता हूँ आई थिंक वेन यूर यंग आई थिंक यू कैन स्पेंड टाइम यू कैन वेस्ट वन टू ईयर्स थ्री इयर्स ऑफ अर लाइफ टू डू समथिंग विच यू हैव पैशन सो इट्स ओके आई थिंक इवेन इफ इ लूजिंग टू थ्री इयर्स पेरेंट्स शुड सपोर्ट एंड इवन पेरेंट डोंट सपोर्ट बट स्टिल यू गो अड यू नो आई थिंक एंड डोंट वरी द मनी इज द ओनली सोल थिंग दैट दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट अ बिजनेस बट आई थिंक आइडिया and uh, if you can have uh, good uh, partners or young people around you, surrounded by good people, so you can make some good businesses. so डरने का नहीं there is nothing to fear, because if you fear, of course uh, can't do anything in life. it's इज नॉट अबाउट नॉट ऑन्टरप्रिनशिप बट एनीथिंग आप कुछ भी करते हो तो आपको उधर डरना तो नहीं है बट ऐसा है कि जब वेन यूर यंग बहुत ज्यादा यंग होते हैं तो यू कैन have the luxury to waste टू थ्री इयर्स इफ़ यू हैव ए पैशन टू डू समथिंग डिफरेंट एंड वो करना चाहिए एंड ट्राई uh, करना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ आइडिया होगा देखिए कौन सा आइडिया बेस्ट आइडिया होगा वो सैनी बिकॉज इंडिया इज is देर इज ए a huge ह्यूज कंट्री विथ लाइक वन पॉइंट थ्री बिलियन पीपल मोर देन फिफ्टी सिक्सटीट सिक्सटी परसेंट पीपल लेस देन थर्टी ईयर्स ऑफ एज so it's a young country so whatever business you start of course there is a need for that there is always a need for a new product and new service so aap kuch bhi karo ho sakta hai only thing is that if you have the passion and zeal to do that and if you think uh, uh, uh, you can take risk and uh, it is it's always good to take a risk early in your life and <laughs> then jab late ho jata hai to dull zyada lagta hai तो आ, मैं तो बोल सकता हूं कि आप कभी भी अब पढ़ाई खत्म हो या ना हो बीच में हो कि खत्म भी हो गया कभी भी लगता है कि तुम कर सकते हो करना चाहिए इवन पढ़ाई करने के बाद भी कि पहले भी सो so, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है बट एट द सेम टाइम अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो कभी उसके लिए कुछ टाइम नहीं होता कि मैं पांच साल के बाद करूँ क्या तीन साल के पहले करूँ कुछ नहीं लगता सो यू कैन स्टार्ट एनी टाइम वैन यू फील लाइक यू शू स्टार्ट अजनेस और दर इज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल जी जी जी तन्मय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को खास विद्यार्थी मित्रों को जो करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपने बहुत अच्छी बात बताया कि करियर तो हम लोग कर ही सकते हैं और उसमें खास एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है तो उसमें तीन चार साल के लिए आप रिस्क ले सकते हैं शुरुआती में जैसे आपका पढ़ाई पूरा हो जाता है तो आप एक स्पैन अपने जीवन में कुछ करने के लिए आप ये तीन चार साल देते हैं तो उसमें अगर आपका लक है तो आप सक्सेस भी हो सकते हैं परसेंटेज आपके ऊपर है कि कितना आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं और जल्दी आप अगर इस डिसीशन को लेते हैं तो जल्दी आपको सारी चीज़ों का अनुभव होता है एक एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है और वैसे भी फिर उन्होंने बताया कि अगर तुरंत नहीं करते हैं, तो बाद में भी आप अगर एक्सपीरियंस लेके करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं तो डिपेंड्स आपके ऊपर है कि कैसे आप इन चीज़ों को समझते हैं और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि डरना नहीं है जो डर गया सो मर गया ऐसा कहा जाता है तो इसीलिए जल्दी हमें डिसीशन ले इन सारी चीज़ों को करना भी चाहिए और जितना अच्छी तरह से हम लोग करेंगे हार्डवर्क हर जगह करना ही होता है तो बिजनेस में हम लोग करते हैं तो हमें सक्सेस भी बहुत अच्छा मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं तन्मय जी से करियर इन एंटरप्रनरशिप के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं तो इसमें जो लोग सक्सेस हुए हैं उनकी कुछ बातें हम लोग तन्मय जी से सुनेंगे आप सुना है दिडमोथ वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कर रहो का घर कहाँ है चंद hmm, पे हमें भी ले चलिए ना अच्छा नमस्कार मैं हूं आपका साथी मधुर जैन नागपुर से खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम लोग बातें कर रहे हैं करियर इन एंटरप्रिनरशिप के बारे में और तन्मय महापत्रा जी हमारे साथ है जो अभी बहुत ही अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं एंटरप्रेनरशिप कर रहे हैं जापान के कंपनी से उनका कोलेब्रेशन है और बहुत सारे लोगों को वो जो है रिसर्च पेपर को सबमिट करने के लिए या बनाने के लिए हेल्प करते रहते हैं तो आइए अब मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि एंटरप्रनरशिप में हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं बिजनेस में तो कुछ लोगों के बारे में जो आपको अभी याद आ रहा है उनके बारे में कुछ बातें बताइए जो अच्छे बिजनेस हैं या अच्छे एंटरप्रेनरशिप है अब अब तो देखो टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखो तो लास्ट जितने अंतरप्रीन से बने हैं लास्ट 10 साल 20 साल 25 साल में ही बने हैं एंड मे बी 30 साल पहले वैसे टेक्नोलॉजी आईटी टी सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं था नहीं। आप शुरू करो इंडिया में अगर नान मूर्ति मिस्टर मूर्ति का नाम लो जो इन्फोसिस बनाए सात लोग मिल बनाए एक छोटा सा कंपनी दस हज़ार में लाइक टू पर पर पर्सन सात लोग बना के अभी देखो अब 20 20 बिलियन डॉलर का कंपनी है दो ढाई तीन लाख लोगों को नौकरी देता है एंड क्रिएटेड ए वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर सो वो बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज व्हेन कॉलेज कंप्लीट भी नहीं किए आप यू सी बिल गेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑन्टरप्रिन वर्ल्ड He didn't even completed his work, uh, study, and uh, uh, even Facebook's founder. देखो कोई भी IT company. देखो there are a lot of people who have not finished their education fully. So education is important, ओ द but that is not necessary condition. You know to be entrepreneur. And uh, uh, the young, अभी देखो आप India में Flipkart. You know one of the mm -hmm. biggest successful Amazon. story. Uh, Amazon, of course, uh, started by a experienced person, Jeff Bezos. But he was an investment banker, but he's a very successful entrepreneur. But uh, he he came with a very good track record as uh, an investment banker. Mm. <laughs> so, अभी वो ला देखो नया नया company सब जो दस साल दस सो Oyo Rooms, Oyo Rooms is a very young guy. He's less than you know, he started a company when he was in twenties. Right now, he's created a company more than five billion dollar company. He's not even his thirties, right? Very young guy. Uh, he's from Odisha actually. So that that that the, there are a lot of uh, young people who starting company and becoming successful. So I I think in in, in uh, Odisha a very small example, good example I can give the guy Srikumar Mousra. He started a milk company like uh, uh, milky moo, mm -hmm. and he became huge um, success story in Odisha. Uh, so, so there are a lot of companies you can see in the last 10, 20 years in India, and they're successful in their own way. Uh, so, uh, I think uh, any economy is growing, growing economy. There will be a lot of business chances. There will be a lot of business opportunities. So, uh, this is the time when you need more and more people to come to business because the existing government, government sector is not enough to give you enough jobs, right? So you need private sector to come in. So new new business has to be has to be created. So, अभी कोई भी सेक्टर में आप शुरू कर सकते हो and successfully have a plan, structure, programme. I think you can be successful. And ये जो research paper के साथ भी हम और एक business करते हैं जब business partner है जापान में. So we are also helping Japanese small companies to do business in India and vice versa. क्योंकि जापान में 90 परसेंट छोटा कंपनी हम बड़े बड़े कंपनी के नाम जानते हैं टोयोटा इटा चिन्नी शैन एंड बट वो छोटे छोटे कंपनी ज्यादा है 90 परसेंट है वो दर दे कंपनीज चाइना में काम करते हैं कि जापान में काम करते हैं कोरिया में काम करते हैं बट इंडिया इज अ वेरी कंप्लेक्स कंट्री टू डू बिजनेस ड्यू टू लैंग्वेज कल्चर एंड स्ट्रक्चर नार्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन एंड ऑल इज वेरी डिफिकल्ट डू बिजनेस इन इंडिया सो वी आर ऑल्सो हेल्पिंग स्मॉल कंपनीज टू डू बिजनेस इन इंडिया विद वेरी गुड पोर्टफोलियोज एंड ऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज और हम जब रिसर्च कर रिसर्च पेपर पब्लिश करते करते वही स्टार्ट स्टार्टेड मीटिंग लॉड ऑफ़ रिसर्चर साइंटिस्ट एंड ऑल जो लाभ में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है उनको मार्केट में लाना डिफिकल्ट होता है तो उसको भी हम हेल्प कर रहे हैं इंडिया में लाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ कि आपका फूड सप्लीमेंट हुआ जापान में छोटे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हुआ जो जो, जो प्रोडक्ट जापान में है एंड इंडिया में हो सकता है यूज हो सकता है उसका भी हम हेल्प कर रहे हैं एंड यंग अंटरप्रीनरशिप में क्या होता है कि यंग लोग हैं तो दे आर एक्टिव दे वॉन्ट टू कोलाबरेट विथ इच अदर सो आई थिंक अगर लोकली देखो कोलाबोरेटिव इच अदर और स्टेट वाइज इफ दैट इज ए सिस्टम देख एन कोलाबोरेटिथ इच अदर और ऑनलाइन भी हो कि हम आप ये कर रहे हो तो मेरा ये सब हो तो कोलाबोरेशन तो स्ट्रक्चर भी बन सकता है दैट विल ऑल्सो हेल्प लॉड ऑफ पीपल टू डू बिजनेस टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर सो ये एक चीज है जो कि हम यंग पीपल शुड मोर एंड मोर इंट्रैक्ट बिकॉज अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया कि आप कहीं पर बैठ के भी आप काम करवा सकते हो जैसे कि हम भुवनेश्वर से बैठ के मोर देन एटी कंट्रीज को काम दे रहे हैं फ्रॉम भुवनेश्वर अलोन फिजिकली present आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड इन जपान बट एटी कंट्रीज नॉट प्रेजेंट सो वैसे होता है कि आप तो टेक्नोलॉजी हो गया एनाबलर हो गया quickly and quicker and easier so I think technology को use करके एंड uh, अपने अपने बीच में कोलाबरेट करके सोशल मीडिया हुई इज अ वेरी स्ट्रांग बिग पावरफुल टूल नाउ इंट्रैक्टिंग थ्रू सोशल मीडिया सो ई शुड यंग पीपल शुड हेल्प इच अदर टू क्रिएट बिगर एंड बेटर बिजनेसिस फॉर इंडिया एज ए कंट्री जी धन भाई जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी बुस्ट हो गया होगा <laughs> कि कितने लोग हैं जो बिजनेस करके अपने जीवन को सफल बनाए हैं और आपने बताया बिल गेट्स के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में आपने बताया आपने उड़ीसा का एक मिल्क मैन के बारे में आपने बताया और इस तरह से कई छोटे बड़े लोग हैं जो इंडस्ट्री में या फिर कंपनी एंटरप्रेनरशिप में अपना जो है अच्छा नाम किया है इवन आज जो नेटवर्क मार्केटिंग की बातें होती हैं या फिर टेक्नोलॉजी uh, के माध्यम से हम लोग आईटी सेक्टर से जुड़कर जो ऑनलाइन uh, मार्केटिंग की बातें करते हैं उसमें भी फ्लिपकार्ट की बातें में आपने सुना और साथ ही साथ एमेज़ोन जैसे की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आजकल जो है बहुत पॉपुलर हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और बहुत नामचिन्क्ति बनते जा रहे हैं तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास जैसे कि शुरुआत में तन्मय जी ने बताया बिज़नेस करने से पहले फाइनेंस नहीं लेकिन एक अच्छा आइडिया आपके पास होना चाहिए तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा समय देना होगा उस आइडिया को क्रिएट करने के लिए जितना आप अच्छी तरह से मंथन करेंगे चिंतन करेंगे ये आइडियाज आपके पास आ जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका लाइफ धीरे धीरे आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ता जाएगा और आप उसमें सक्सेस बने तो आइए जाते जाते मैं कहूंगा कि आप तन्मय जी जो है विशेष यहाँ पर आए हुए कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जिसमें पर्यावरण स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म के बारे में विज्ञान के बारे में बातें हो रही हैं तो मैं चाहूंगा कि इन सारी चीज़ों को सुनकर आपको क्या लग रहा है वॉट यू फील थोड़ा सा बताइए इस फर्स्ट टाइम आई एम कपिंग मैं पहली बार तो यहाँ पर आ रहा हूँ माउंट अबू एंड कैंपस इज़ ब्यूटिफुल्स वेरी गुड टू फील वेरी गुड टू इतना सारे लोग हैं इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी सो मैनी पीपल इन वन बिग हॉल तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आई थिंक क्या इंडिया जो सुबह से जो सुन रहा हूँ इंडिया में स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस इज बिन ऑलवेज लिंक्ड इन अ बिग वे फ्राम टाइम मेमोरियल एंड हिस्टोरिकली आज uh, हमारा जैसे कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन इज ऑलवेज बिन इंटरलिंक्ड एंड हमारा जो ग्रंथ है उसमें तो उसे ही लिखा भी गया है एंड एनवायरमेंट आजकल कल के बारे में बहुत सारे बात करते हैं बिकॉज़ कि एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल बट आप इंडिया के ग्रंथों से देखो कि इंडिया जो ओल्ड हिस्ट्री है उसमें तो हम एनवायरमेंट को भी भगवान रूप में मानते हैं एंड जल से ले वायु एंड पेड़ पौधे सबको so फॉर आस ये तो इंटीरियर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड कल्चर सो आई थिंक फॉर पीपल हु आर मे बी आउट साइड इंडिया दे फॉर देम इट्स अ न्यू for फॉर फॉर अस फॉर इंडियंस आई थिंक इट्स अ बिग पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चरल लाइफ and इथोस एंड hmm. so, uh, uh, uh, and and, uh, हम जितना बात करें उससे उस अच्छा है कि awareness बढ़ेगा and uh, if youngsters who don't know about इंडिया पास्ट एंड ऑल सो इट इज ऑलवेज गुड टू ब्रिंग इट ब्रिंग दिस इशू टू फोर फ्रंट एंड डिस्कस अबाउट इट एंड एनकरेज पीपल टू नो मोर अबाउट इट एंड टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट एंड एंड अच्छा लग रहा है एंड मे बी और दो दिन है आज तो एक ही दिन हुआ है तो देखते हैं आ, और लोगों से मिलते हैं बात करते हैं एंड uh, कुछ सीखे <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ये अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को खास जो करियर के बारे में सोच रहे हैं तो एक नई चीज़ जो है आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा आज के बात क्योंकि करियर इन एंट्रप्रेनरशिप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो जल्दी सोचिए जल्दी करिए <laughs> यही एक मैसेज आप सभी को देना चाहूँगा और फिर से एक बार तन्मय जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद थैंक यू ओम शांति ओम शांति नमस्कार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 वन के जीने की किए है कला में मोल है कर भला तो होगा भला जीवन के जीने किए कला कर भला तो होगा बला जीवन के जीने भला जीवन के जीने की किए है कला